के उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार ने सम्मन भाष्य में प्रथम अध्याय का ब्रह्मात्म एकत्व बोध में तात्पर्य बता करके इसी ब्रह्मात्म एकत्व को दृढ़ करने के लिए ब्रह्मात्म एक पर आक्षेप समाधानात्मक भाष्य आगे लिखा है त्रेसठवें पृष्ठ से तो पहले आक्षेप किया ननु त्रय आत्मा इत्यादि से अभी तक के ग्रंथ से बताया गया कि वेदांत मत के अनुसार एक में वितीय आत्मा है पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि आत्माएं तीन हैं तीन प्रकार की आत्मा हैं तो आप कैसे कह सकते हैं एक में बाद ही आत्मा होगा एक जीवात्मा है जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार है और एक सर्वज्ञ जगत् सृष्टा परमेश्वर है और दूसरा जिसमें न तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशेषताएं हैं जीवगत और न तो परमेश्वरगत जगत सृष्टित्वादि विशेषताएं हैं इन विशेषताओं से रहित तो निर्विशेष ब्रह्म इस प्रकार ये तीन आत्माएं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही आत्मा है इस प्रकार का आक्षेप पूर्व ने किया कि त्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीयो असंसारी ज्ञात शक्य तो थे तो तर्थ है तेषु त्रिषु आत्मसु सत्सु इन तीन आत्माओं के रहते हुए ये तत्र शब्द का अर्थ है तीन आत्माएं बताए विद्यमान है तो आप कैसे कथम यानी कैसे कह सकते हो कैसे जाना जाए कि एक ए, एक ही अद्वितीय आत्मा है असंसारी इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई इसका समाधान तत्र जीव एक तावत कथम ज्ञाते इत्यादि से किया जा रहा है तो तत्र जीव एव इत्यादि का अवतरण लिखते है टीकाकार समाधान भाष्य का आक्षेप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो में में तत्र जीवस्य भाष्यम टीकाम त्र जीव से यतृत्वभक्वादीना वैलक्षण्य तद उत तद् धर्मवत्तया तैया अशक्यत्वात् अतो न भेद इति सिद्धांती अभिप्राएरती सिद्धांति लिखा है कि एक लिखा हमूल में भी एव तो तत्र जीव एव भाष्य से सिद्धांति पूर्वपक्षी की आशंका का परिहार करते हैं तो परिहार करते समय परिहार भाष्य का अभिप्राय क्या है उसे टीकाकार बताते हुए कह रहे हैं कि तत्र जीवश कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना? कर, हाँ, वो ना होना चाहिए कर्तृत्व भोक्तृत्व में क, ये जो कर्तृत्व यहाँ पर दीर्घ नहीं रो तो जीवस कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना वैलक्षण्यम उत्तम यत्वय वैलक्षण्यम के साथ जाएगा ये लक्षण्यम उत्तम <स्थाथ> तो जीव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादी धर्म को लेकर के परमेश्वर तथा निर्विशेष ब्रह्म से वैलक्षण्य बताया गया विपरीत धर्म तो बताया गया जो धर्म परमेश्वर में नहीं है जो धर्म ब्रह्म में नहीं है, वे जीव में दिखेंगे तो वे हो जाएंगे जी परमेश्वर तथा ब्रह्म में न रहने वाले जीव के विपरीत धर्म परमेश्वर तथा ब्रह्म से विपरीत धर्म हो जाएंगे और उन धर्मों को लेकर के जीव हो जाएगा परमेश्वर एवं ब्रह्म से भिन्न विलक्षण उसमें रहेगा लक्षण्य तो ये कहते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना जीव से यद वैलक्षण्यम उतम विपरीत धर्मवत्ता जो बताई गई जीव में तद असिधम या तद शब्द से परामृष्ट है यत शब्द जिसका विशेषण है वह तो शब्द किसका विशेषण है वै लक्षण्य के साथ है इसलिए वै लक्षण्य जीव का वैलक्षण्य ये तद असिद्धम में तद शब्द का अर्थ निकलेगा तो जीव का वैलक्षण्य असिद्ध है यानी प्रमाण प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है सिद्ध का अर्थ है निश्चित असिद्ध का अर्थ निकलेगा अनिश्चित तो परमेश्वर तथा ब्रह्म से जीव का वैलक्षण्य जो बताया गया है वह असिध है क्यों असिध है यह तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ना तद असिद्धम इस प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताया जा रहा है प्रमातुम अशक्यता यहां तक के वाक्य से तस् से लेकर के तो तस्मा विषय अशक्यत्वात् प्रमाश्यवात् हेतु है इतना तद सिद्धम इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए परमेश्वर तथा ब्रह्म से जीव में वैलक्षण्य असिद्ध इसलिए है कि तने यानी से तस्य शब्द जीव का परामर्शक है मानांतर अविषयत्व वह प्रमाणांतर का विषय नहीं है मान शब्द से लेना प्रमाण और प्रमाण एक तो है स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा स्वयं अपने आप में प्रमाण और वो किसी अन्य से सिद्ध नहीं होता है पर प्रकाश्य नहीं है स्वप्रकाश है प्रमाण से तो प्रमाण के विषय का प्रकाश होता है ना तो जो पर प्रकाश्य होगा उसे कहा जाएगा अपने से अतिरिक्त प्रमाण का विषय तो आत्मा को छोड़ करके चेतन को छोड़ करके बाकी सब अनात्म वस्तुए जड़ होने से जो जड़ है वह मानांतर विषय बनता है प्रमाणांतर का विषय बनेगा जो भी जड़ होगा उस जड़ के अवंतर तीन भेद हो जाएंगे अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक ये अनात्मा के यानी जड़ के तीन भेद हैं तो आदि भौतिक जड़ तो प्रसिद्ध हैं, वो हैं आकाश आदि भूत तथा भौतिक बाकी वस्तुएं घटा दी। ये हैं आदि भौतिक जड़ पदार्थ अनात्मा आध्यात्मिक अनात्मा है पंचकोश। जिसमें आत्मबुद्धि होती आत्मा की उपाधिभूत जो अनात्म पदार्थ हैं उन्हें आध्यात्मिक अनात्मा कहा जाएगा और जो अधिदैव की उपाधिभूत अनात्म पदार्थ हैं उन्हें कहा जाएगा आधिदेविक अनात्मा वे सबके सब जड़ होने से चाहे वो अधिदेविक अनात्म वस्तु हो या आध्यात्मिक अनात्म वस्तु हो या आदिभौतिक अनात्म वस्तु हो वे सब के सब मान मानांतर विषय बनते हैं उन्हें कहा जाएगा मानांतर विषय उनमें रहेगा मानांतर विषयत्व और जो जीव है ये तो आत्मा है अनात्मा नहीं है ना पूर्व पक्षी भी इसे आत्मा कहते हैं तो जो आत्मा होता है वो प्रमाणांतर का विषय नहीं बनता चेतन है ना तीनों चेतन हैं, तो चेतन होने के कारण उसमें स्व प्रकाशत्व रहेगा पर प्रकाशत्व रूप नहीं रहेगा जो पर प्रकाश होगा वो मानांतर विषय बनेगा ऊपर प्रकाश होता है अनात्मा तो अधिदेव उपाधि अधिदेव में जैसे सूर्य की अधिदेवता भी है ना, लेकिन जो हम भौतिक प्रकाश देखते हैं सूर्य मंडल वह आधिभौतिक अनात्मा है वह भौतिक तेज है और उनके अंदर एक चेतन है वह अधिदेवता है उनकी उपाधि है ये ऐसे समष्टि में ये विराड समष्टि स्थूल शरीर है पूरा ब्रह्मांड वो अधिदेव उपाधि है हा तो ये तो भेद तो कार्य में ही होता है ना भेद कार्य में ही होगा विश्व विराड और तेजस्व हिरण्यगर्भ ईश्वर और प्राग्या यहाँ तक भेद हैं ये अधिदेव और अध्यात्मा है और इनकी अलग अलग उपाधि होने के कारण इनमें एक ही चैतन्य में दो नाम आ गए चैतन्य के विराड समष्टि उपाधि वाला होने से चैतन्य विराड़ कहलाया और वेष्टि स्थूल उपाधि वाला होने से विश्व कहलाया वही समष्टि सूक्ष्म उपाधि वाला होने से हिरण्यगर्भ गर्भ वेष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला होने से तेजस और अविद्या उपाधिक होने से माया उपाधिक होने से ईश्वर ये अवान्तर वो जो समि उपाधि वाला आधिदेव समि उपाधि है आधिदेव की उपाधि तो ये कहते हैं कि तस्य यानी जीवस्य चाहे आधिदैविक जीव लो या आध्यात्मिक जीव लो ये दोनों चेतन होने से आत्मा है ना अनात्मक कोटि में नहीं जाते जीव को अनात्मकोटि में नहीं लिया जाएगा आत्मकोटि में ही लेंगे ना क्योंकि आत्मा का ही एक भेद प्रथम भेद बताया है और अनात्म पदार्थ होते प्रमाणांतर के विषय और जीव आत्मा होने के कारण मानांतर अविषय रहेगा प्रमाणांतर का विषय अविषय रहेगा अविषय होने से क्या होगा कहते हैं तद धर्मवत्तया प्रमा तुम तो तद धर्मवत्तया में तत्शब्द का अर्थ निकलेगा कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मवत्तया धर्म, धर्म विशिष्टतया जीव का प्रमातुम अशक्यवात यानी किसी प्रमाण से परमात्म ज्ञान होना अशक्य है असंभव है ये अभिप्राय है ये जो तत्र जीव तीव एव तावत कथम गया ये जो भाष्य वाक्य आएगा मूल में उसका ये अभिप्राय है कि जीव को कर्तृत्वादी धर्म विशिष्ट बताने वाला कोई प्रमाण न होने से क्या होगा कि जीव को कर्तृत्वादि धर्म से विशिष्टतया ना संभव नहीं होगा अशक्यत्वाद का है असंभवत क्या असंभव है तो प्रमा तुम यानी यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान होना जीव का संभव नहीं है असंभव है जो प्रमाण से ज्ञान होता है उसको यथार्थ ज्ञान कहा जाएगा ना प्रमारूप ज्ञान कहा जाएगा वह जीव का नहीं हो सकता इसलिए क्या होगा कि कहते अतो न भेद इति अभिप्रायण परिहर इसलिए ये जो तीन भेद बताए हैं ना तीनों के तीनों में चैतन्य होने से केवल स्वरूप देखेंगे तीनों का ब्रह्म मात्र निर्विकार चिदरूप ही है चिन्मय है ही है, है। परमेश्वर और जीव जो तत्पद का वाचार्थ एवं त्व पद का वाचार्थ माना जाता है तत्वसी तो वाक्यागत इनमें जो विशेषताएं प्रतीत हो रही है परमेश्वर में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व लोकादि सृष्टित्वादि विशेषताएं हैं धर्म है और जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म बता रहे हो इन दोनों की उपाधि जो वेष्टि कार्यक्रम संघात और समष्टि उपाधि माया इस इनको यदि छोड़ दे इनके बिना न तो माया के बिना ईश्वर लोकादि सृष्टा है न तो सर्वज्ञ है न तो सर्वशक्ति है इंद्रो माया भी पुरु रूपमीय थे पर शक्ति विविधव श्रूयते वो शक्ति है माया रूप शक्ति उसमें एक को अनेक प्रकार से दिखाने की अर्ता रूप अनेक शक्तियां हैं तो एक ही चेतन जो निर्विशेष ब्रह्म है वही माया रूप उपाधि से उपहित हुआ तो परमेश्वर और वही वेष्टि अंतकरण विशिष्ट हुआ तो जीव कहलाया इसलिए उनकी उपाधि के बिना इनमें प्रमाणांतर विषयत्व नहीं है उपाधि इनकी प्रमाणांतर का विषय है अतः केवल उनका निरुपाधिक जो स्वरूप लेते हैं जीव और परमेश्वर का भी तो वह निर्विशेष ब्रह्म से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता है एक ही आत्मा सिद्ध होता है निर्विशेष ब्रह्म रूप इस अभिप्राय से यहां पर कहा आ तो न भेदा इसलिए ये जीवात्मा और परमेश्वर और निर्विशेष ब्रह्म ऐसे तीन आत्माएं हैं ये नहीं कहा जा सकता इस अभिप्राय से कहा जा रहा आ न भेद इति अभिप्राय न परिहरती सिद्धांती तत्र जीव इत्यादि से तो भाष्य को देखिए कि तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते तो कहते जीव में ज्ञत्व तो कैसे है यहां पर ज्ञेत्व तो पर आक्षेप है कथम शब्द आक्षेपार्थ में है पूर्व पक्षी से सिद्धांती कह रहे हैं कि जीव को आप कर्तृत्वादि धर्म व कैसे जान पाओगे का मतलब उसमें ज्ञत्व तो ही नहीं है ज्ञेत्व तो कहा जाता है प्रम, प्रमेयत्व को और प्रमेय कहा जाता है प्रमाण के विषय को तो कथम ज्ञायते यानी कथम प्रमीयते तो प्रमा का विषय जीव कैसे बनेगा वो तो प्रमाता है प्रमाता होने से प्र, प्रमिति का आश्रय बनेगा मिति अनुकूल व्यापार करने के लिए प्रमाणों का प्रवर्तक होगा जो प्रमाणों का प्रवर्तक है वह प्रमाणों का विषय नहीं बनेगा तो जीव प्रमाता होने से प्रमे नहीं है जो प्रमाता है उसी को प्रमे मानेंगे तो कर्म करतृ विरोध होगा ना इसलिए मानना होगा प्रमेय हमेशा प्रमाता से अन्य होगा प्रमाता में प्रमेय तो नहीं रहेगा यानी द्रष्टा में दृष्टि दृश्यत्व तो नहीं रहेगा तो ये यहां पर कहा कि तत्र यानी इन तीन आत्माओं में से तावत यानी प्रथम जो आत्मा बताया गया है जीव इसमें कथम जीव कथम ज्ञायते मतलब जीव को आप प्रमेय कैसे कह सकते हो तो कैसे कह सकते हो यह शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा कि उसमें गेयत्व तो नहीं है जीव में जीव को ज्ञे नहीं कहा जा सकता तो जब ज्ञेत्व तो ही नहीं है गेय तो सामान्य का निषेध हुआ तो कर्तृत्व आदि धर्म विशिष्ट तया का भी निषेध हो जाएगा ये अभिप्राय निकला आगे हैं ननु एवं ज्ञायते इत्यादि जो वाक्य हैं इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार तत्र जीव एव इसका थोड़ा अर्थ करते हैं कथम इस प्रतीक के बाद में कि तस्वे कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टत नज्ञात अशक्य इत तो ये है कि तस् ज्ञेय यानी जीवस् ज्ञेय ज्ञेयत्व धर्म सामान्य का निषेध होने से जो ज्ञेयत्व का व्याप्य आदि धर्म विशिष्टतया ज्ञत्व है वह भी असंभव होगा जब व्यापक ही नहीं रहेगा अग्नि नहीं रहेगा तो धुआ कैसे रह सकता व्यापक का अभाव होने से व्याप्य का अभाव ही होता है जहा व्यापक नहीं रहता वहा व्याप्य नहीं रह सकता ये यहाँ पर बताया गया तो ये व्यापक का तो अभाव है, है व्यापक और उसका अभाव होने से कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया ज्ञातुम अशक्य स यानी जीव तो जो ज्ञेयत्व विशेष है कर्तृत्वादि धर्म विशिष्ट तया वह भी संभव नहीं होगा क्योंकि उसके व्यापक का अभाव है जीव में अब पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस वाक्य का अभिप्राय नहीं समझे इस वाक्य का अभिप्राय तो यह है कि जीव में प्रमाणांतर से ज्ञेय तो नहीं है तो न होने से उसका संसारित्व तो निश्चित ही नहीं होगा प्रमाण से असिद्ध ही रहेगा तो जो प्रमाण से वस्तु सिद्ध नहीं होती है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता तो आत्मा के तीन प्रकार प्रमाणांतर से प्रमाण से सिद्ध ही नहीं हो रहे हैं और केवल चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा है और वो जो चिन्ह मात्र स्वरूप आत्मा है वह स्वयं प्रकाश है अपने आप सिद्ध है वो एक है इसलिए इन तीनों तीनों में जो चैतन्य स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है और वह चैतन्य रूप तया किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता वो स्वयं प्रकाश है इसलिए उसमें तो नहीं रहेगा तो गेयत्व तो पर आक्षेप किया जीव के सिद्धांतियों ने ये बताया कि गेय तो हो नहीं सकता लेकिन यह कथम शब्द को आक्षे पार्थ में न समझ करके पूर्व पक्षी प्रश्न अर्थ में मान करके शंका कर रहे हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु इत्यादि भाष्य का कि अविज्ञातादिभी भी अविज्ञात अभिप्राय प्रश्न प्रकारम मत्वा शंकते अविज्ञात अभिप्राय ये प्रथमांत है ना पूर्व पक्षी का विशेषण है शंकते का कर्ता होगा पूर्व पक्षी जो जीव को परमेश्वर तथा ब्रह्म से भिन्न ही मानना चाहते हैं भेदवादी उनका विशेषण है अविज्ञात अभिप्राय तो तत्र जीव एवं तावत कथम ज्ञायते इस सिद्धांति के वाक्य का अभिप्राय न समझने वाले भेदवादी ने कथम शब्द को प्रश्न अर्थ में मान करके इसलिए कहते प्रश्न प्रकार मत्वा तो प्रश्नार्थक समझ करके शंकते शंका कर रहे हैं भेदवादी जीव में गेयत्व तो बता रहे इस प्रकार हो सकता है कि ननु एवं ज्ञायते तो ननु यानी पूर्व पक्षी कहते हैं कि एवं ज्ञायते इस प्रकार आत्मा को जाना जा सकता है कैसे तो कहते हैं श्रोता मन्ता दृष्टा आदेशा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता ज्ञायते ज्ञाएते ज्ञायते ज्ञाते इति के साथ है तो जीवात्मा श्रोता है जीवात्मा मन्ता है तो श्रोता किसको कहा जाता है श्रवण क्रियाश्रय को मनन क्रिया का आश्रय हुआ मनता दर्शन क्रिया का आश्रय हुआ दृष्टा आदेश क्रिया का करता हुआ आदिष्टा और आघोष क्रिया का करता हुआ आघोष्टा आघोषन क्रिया है आदिष्टा और आघोष्टा में क्या अंतर है तो आदिष्टा और आघोष्टा का अर्थ करते हैं टीकाकार टीका में देखिए नन इति इस प्रतीक के बाद में आदिष्टा यानी वर्णात्मक शब्द वक्ता तो शब्द के अवंतर दो प्रकार है ना वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द तो वर्णात्मक शब्द का उच्चारिता कहलाएगा आदिष्टा और ध्वन्यात्मक शब्द का उच्चारण करने वाला आघोष्टा कहलाएगा इसलिए कहा वर्णात्मक शब्द वक्ता आदेशा और ध्वन्यात्मक शब्द वक्ता आघोष्टा और इन रूपों से जीवात्मा को जाना जा सकता है का मतलब श्रवणादि क्रियाएं होने से हैं क्रिया होने से जैसे गमनादि क्रियाएं निराश्रय नहीं होती अपितु घनता जो देवदत्ता दि है तदाश्रित होती है तो यत्र यत्र क्रियात्व तत्र तत्र सायत्व यह व्याप्ति रहेगी कि जो भी क्रिया है वह शास्त्र है और क्रिया का मतलब है धातुअर्थ धातु का अर्थ और यहां श्रोता में श्रु धातु हैं उसका अर्थ है श्रवण वो हो जाएगी श्रवण रूप क्रिया और मनता इसमें मनोवृत्ति रूप क्रिया मनु अवबोधने धातु है वो अवबोधन है अवबोधन रूप क्रिया है मनोवृत्ति रूप क्रिया और उस वो भी इन सब में क्रियात्व होने से किसमें श्रवण श्रवण मनन दर्शन आदेश आदेश आदेशन कहो और आघोषण विज्ञान प्रज्ञान ये सब क्रियाएं होने धातुर्थ होने से क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं भी गमनादि क्रिया के तरह किसी न किसी के आश्रित होगी तो उनका इनका आश्रय कौन होगा तो आकाश आदि अनात्म जो द्रव्य है वह तो इन श्रवणादि क्रिया का आश्रय बन नहीं सकते तो अन्य यानी आत्मा से अतिरिक्त अनात्म पदार्थ आश्रित ये नहीं है इनका आश्रय अनात्म पदार्थ नहीं हो सकते तो बचेगा आपका आत्मा ही तो आत्मा आश्रित हो जाएगा फिर गमनादि क्रियाएं आत्माश्रित हो जाएगी वो साश्रय है तो उनका आश्रय पहले सिद्ध हुआ वो आश्रय कौन है तो कहते अनात्म पदार्थ है क्या नाम जीवात्मा है अनात्म पदार्थ नहीं जीवात्मा है इस प्रकार ये श्रवणादि लिंग से ज्ञात होगा कौन आत्मा श्रवणादि क्रियाएं अन्य अन्य अन्य अनाश्रित होती हुई किसी साश्रय होने से आत्मा आश्रित है ये निश्चित होगा अवश्रवण आदि क्रियाश्रय रूप न जाना जाएगा आत्मा तो इस प्रकार ये कर्तृत्वादि धर्म विशिष्टतया ज्ञान हो रहा है ना पूर्व पक्षी ने कहा अब इसका निराकरण है भाष्य में ननु वी विषि इत्यादि से इसका उतरण है टीका में कि पूर्ववाक्ये स अस्रुतो अमतो अम इति अविज्ञात वी विप्रतिषेधात तस्मिन् तस्म तद विरुद्धम ननु नु इति तो ये कहते हैं पूर्ववाक्य तो पूर्ववाक्य से लेना ये जो आपका ऐतरेय उपनिषद का प्रथमाध्याय है ना ये आरण्य क्रम से देखते हैं तो चौथा अध्याय है आरण्य क्रम के अनुसार और इसमें इससे पूर्ववर्ती अध्याय अभी और तीन अध्याय है ना पूर्व में ये चौथा अध्याय है तो तो ये जो चौथा अध्याय है प्रथम अध्याय हम जिसको कहते हैं वो है चौथा अध्याय आरण्य क्रम के अनुसार तो इस उस चौथे अध्याय से पूर्ववर्ती जो अध्याय है उनको लिया जाएगा यहां पर पूर्ववाक्य शब्द से टीका में जो पूर्ववाक्य लिखा है ना यह पूर्ववाक्य शब्द बता रहा है कि इसको प्रथम आपके ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के पूर्ववर्ती अध्याय को इसलिए उसका नंबर दिया है दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कि पूर्ववाक्य ऐतरे आरण्यक पूर्ववाक्य शब्द से किसको लेना है वो बताते हैं कि ऐतरे आरण्यक का जो द्वितीय अध्याय है और चौथा खंड है उसमें ये ऐत्र आरण्यक तीन यानी तीसरा आरण्यक अध्याय दूसरा और क है वहां पर ख होना चाहिए खंड चौथा टिपने में क पर अनुस्वार है ना वो क पर होना चाहिए खंड चौथा तो ऐत्रेय आरण्यक का क्रम है तीसरा तीसरा आरण्यक और दूसरा अध्याय चौथा खंड इसमें यह वाक्य मिलेगा आपको कौन सा स येो अश्रुतो अमतो अविज्ञात इत्यादि जोटी टीका में लिख रहा टीकाकार पूर्व वाक्य के बाद में अविज्ञात तक स से लेकर के अविज्ञात तक जो लिखा हुआ वाक्य वो प्रतीक के रूप में लिखा इती, आगे इति शब्द है तो इति शब्द से लेना बाकी आगे वाला वाक्य भी पूरा इस वाक्य से ये बात बताई गई है कि पूर्व वाक्य स एषो अश्रुतो अमतो अविज्ञात विज्ञ प्रतिषेधात् तो ये कहा गया स एषो यानी आत्मा तो स एष आत्मा ये जो आत्मा है वह अश्रुत है का मतलब वो श्रवण क्रिया का आश्रय नहीं है उसको वो अश्रुत है का मतलब सुना नहीं जा सकता श्रवण क्रिया का कर्म नहीं है कर आश्रय नहीं श्रवण क्रिया का कर्म नहीं है अश्रुत है आमत है जो जो सुना जाएगा उसे श्रवण क्रिया का फ विषय माना जाएगा कर्म माना जाएगा तो आत्मा श्रोत नहीं है का मतलब श्रवण क्रिया का कर्म नहीं है जो श्रवण क्रिया का कर्म होगा वो स्रोतव्य बनेगा आत्मा श्रोतव्य नहीं श्रोता है और येशो आत्मा अश्रुतो अमत अभिज्ञात इत्यादि से क्या किया गया उसमें का निषेध किया गया आत्मा में तो विज्ञे प्रतिषेधात् इति ज्ञेयत्व तस्म तद विरुद्धम और अभी आप लोग कह रहे हो कि आत्मा श्रोता मन्ता इत्यादि रूप से जाना जाता है ये पूर्व पक्षी ने कहा न भाष्य में पूर्व वाक्य से लेकिन प्रथम ये जो तृतीय आरण्यक का तृतीय अध्याय द्वितीय अध्याय और चौथे खंड में इन इन वाक्यों से बताया गया है कि आत्मा विज्ञे नहीं है तो एक श्रुति वाक्य तो विज्ञत् तो का निषेध कर रहा है और दूसरा वाक्य यदि आत्मा में विज्ञत्व तो बताएगा श्रोत्रादि रूप से तो बताएगा तो एक श्रुति वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ से विपरीत अर्थ का प्रतिपादक माना जाएगा ना ये विरुद्ध कथन होगा इसलिए कहते तद विरुद्धम ज्ञेयत्व इसमें का अर्थ है पूर्व वाक्य से उक्त अभिज्ञेयत्व और उससे विपरीत हो जाएगा ज्ञेय तो तद विरुद्ध पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त से अभिज्ञेयत्व को कैसे आप कह रहे हो इस प्रकार सिद्धांती पूर्वापर पर विरोध दिखा रहे हैं आत्मा को श्रोतृत्वादि रूप से ज्ञेय मान्य पर तो ये आ रहा है कि ननु विप्रतिषिधम ज्ञाएते यवणादि कर्तृत्व अम तो अभिज्ञात तो श्रवणादि कर्तृत्व यह ज्ञाते यानी श्रोत्रादि रूप से जाना जा रहा है का मतलब श्रवणादि कर्तृत्व रूपेण जाना जा रहा है ऐसा आप जिस आत्मा को कह रहे हो उसी आत्मा को पूर्व वाक्य ने बताया कि वह अश्रुत है अमत है अभिज्ञात है का मतलब अभिज्ञात दिखा करके विज्ञाव का अभाव बताया है एक श्रुति वाक्य विज्ञत्व का अभाव बताता है दूसरा वाक्य विज्ञत्व बताता है तो ये परस्पर विरुद्ध अर्थ को बताने वाले श्रुति वाक्य होंगे ना तो श्रुति विरोध नामक दोष आएगा यह सिद्धांत इन्हें पूर्व के मत में बताया इस वाक्य का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार भाष्य का जो ये वाक्य है ननु से लेकर के अभिज्ञा क्या अतो अविज्ञात अभिज्ञात यहाँ तक के वाक्य का ये आउतर, आ, अन्वय है टीका में यह श्रवणादि कर्तृत्व ज्ञाते स एव अमत इति विप्रतिषिध ये अन्वय बताया कि जो श्रवणादि कर्ता के रूप में जाना जा रहा है उसी को अमतो अभिज्ञात का मतलब अभिज्ञात इत्यादि अभिज्ञात बता रहा है बताया जा रहा है दूसरे वाक्य से दूसरा वाक्य कौन सा दूसरे अध्याय के चौथे खंड का जिसको भाषण में पूर्व टीका में टीकाकार ने पूर्व वाक्य कहा था वह वाक्य अभिज्ञात बता रहा है आत्मा को और यहां अभी पूर्व पक्षी ने कहा कि श्रवणादि कर्तृत्व रूपेन ना गया थे वो श्रोता मनता इत्यादि रूप से भी गाय थे कहा न इसलिए ये दोनों एक दूसरे से विपरीत कथन है एक ही आत्मा को एक बता रहा है विज्ञ दूसरा बता रहा है इति ये तद इति अन्वय तो ये ये भी विप्रतिषिध है यानी विरुद्ध कथन है इस प्रकार ये श्रुति में विरोध नामक दोष दोष की आपत्ति आएगी पूर्व पक्षी के मत में ये सिद्धांतियों ने बताया अब तथा न मतेर मनवी था इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की श्रुत्यन्तर विप्रतिषिध इह तथा न मतेर इति तो केवल आयतरेय आरण्य के द्वितीय अध्याय रूप वाक्य के साथ ही विरोध होगा ऐसी बात नहीं है कब आत्मा को श्रोतृत्वादी श्रोत, रूप से विज्ञय मानने पर आत्मा को अविज्ञ बताने वाला जो ऐत्रेय आरण्य का पूर्व अध्याय है उसके साथ मात्र विरोध हो रहा है ऐसी बात नहीं है अन्य शाखा के साथ भी अन्य श्रुतियों के साथ भी विरोध उपस्थित होगा इसे बताने के लिए ये तथा न इत्यादि वाक्य हैं। इसलिए टीकाकार ने कहा कि श्रुत्यंतर भी विप्रतिषिधांच आत्मा को विज्ञेय बताना ये श्रुत्यंतर शब्द से लेना ये ऐत्रेय आरण्य से अतिरिक्त जो श्रुतियां हैं यजुर्वेद आदि की उनके साथ भी विरोध होगा आत्मा के विज्ञेयत्व का क्योंकि वे श्रुतियां भी आत्मा में विज्ञेयत्व का निषेध कर रही हैं ये आगे कहते हैं भाष्य में कि न तथा न मतेर मंतारम मनवी था ये यजुर्वेद की श्रुति है बृहदारण्य उपनिषद यजुर्वेदीय है ना तो इस यजुर्वेदीय बृहदारण्य श्रुति के साथ भी विरोध होगा न विज्ञातेर विज्ञातरम विज्ञातारम विजानिया इत्यादि मति का मंता है तो मति शब्द से लेना मनोवृत्ति को मति यानी मनोवृत्ति और उस मनोवृत्ति मात्र का जो मन्ता है मन्ता का मतलब जानने वाला अवबोधा मनु अवबोधने धातु तो है ना इसलिए मन्ता शब्द का अर्थ निकलेगा अवबोधा और उस मनोवृत्ति के अवबोधा को यानी साक्षी को न मनवी था विज्ञे मत मान लो वह मनोवृत्ति का विषय नहीं बनेगा अवबोध का विषय नहीं बनेगा जो अवबोधा है वह अवबोध का विषय नहीं बनेगा ऐसा न मतेर मंतारम मनवी था यह वाक्य बता रहा है का मतलब तो बता रहा है और पूर्व पक्षी यदि श्रोतृत्वादी रूप से आत्मा को विज्ञ मानेंगे तो मनोवृत्ति के अवबोधा में अवबोध यानी विज्ञान का विषयत्व रूप विज्ञाव का निषेध करने वाला जो ये वाक्य है इसके साथ विरोध होगा ना तो मत मतेर मंतारम न मनवी न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया तो जो ये मैत्री को याज्ञ बल्की जी कह रहे हैं कि हे मैत्री जो विज्ञाती है विज्ञात यानी बुद्धिवृत्ति निश्चयात्मिका वृत्ति और उस निश्चयात्मिका वृत्ति का जो विज्ञाता है संकल्प विकल्पात्मक मनोवृत्ति का भी विज्ञाता है साक्षी अंतर्यामी और निश्चयात्मिका जो अंतकरण की वृत्ति है उसका भी विज्ञाता है उसको भी जानता है और उस निश्चयात्मक वृत्ति के ज्ञाता को भी न विजानिया मत समझना उसमें विज्ञेय तो नहीं है विज्ञातृत्व है तो ये प्रदारण्य श्रुति जो विज्ञेयत्व का निषेध आत्मा में कर रही है और यदि कोई आत्मा को विज्ञेय मानेगा तो इस श्रुति के साथ भी विरोध होगा इत्यादि तो अब ह हाँ, कर्तिक कर्म कर्त्री विरोध हाँ। हाँ। वो वो भी प्रमा का कर्ता होने से प्रमा का कर्म नहीं बनेगा और जो प्रमा का कर्म होता है उसे प्रमेय कहते हैं यानी विज्ञे कहते हैं तो विज्ञे तो नहीं यदि विज्ञे तो मानेंगे तो विज्ञाता में ही तो मानेंगे तो कर्मकर्तृ विरोध होगा एक ये दोष बताया था और एक स्वयं प्रकाश होने से विज्ञय नहीं है प्रमाणांतर का विषय नहीं है ये बताया था हाँ लेकिन उसमें चिदांस को लेकर के ही निषेध किया जा रहा है विज्ञत्व तो का उसमें और जो उपाधि अंश है उसको ये करके अनेक तुम पद के लक्ष्यार्थों को अभिज्ञ बताया जा रहा है अब सत्यम इत्यादि की अवतरण आउत, टीका से पहले मतेर मनु मती शब्द का अर्थ टीका में है टीका को देखिए कि मतेर यानी मनोवृत्तेर मंतारम यानी साक्षीनम मनोवृत्ति का जो मंता है वो कौन होगा साक्षी वह स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश होने से उसे विज्ञे नहीं समझना चाहिए यानी प्रमाणांतर का विषय नहीं समझना चाहिए यदि मानेंगे विज्ञ तो विरोध होगा विग, ये विज्ञत् का निषेध कर रही है न साक्षी के श्रुति अब ये जो इत्यादि च इसमें आदि शब्द से ग्राह्य श्रुति वाक्य को बताया है आदि पदे अमतो मन्ता अभिज्ञातो विज्ञाता इत्यादि संग्रह तो इत्यादि च यहां पर जो आदि शब्द है भाष्य में यह मन्ता मताज्ञातो विज्ञाता इस ब्रधारण्य श्रुति का संग्रहक है वो दूसरी श्रुति है दूसरे अध्याय में आई हुई रे चौथे अध्या, तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में आई हुई है न मतेर मन्तारम मनवी था इत्यादि अब आपका ये जो है सत्यम इत्यादि वाक्य इसकी अवतरण टीका है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल